राम चंद्र की धनुमान की दो हजार बत्तीस के बाद ख्या बत्तीस <स्थारीत> कोति दीन दयाला कारण दिन रघुनाथ कृपाला धरधम खगया भोगी सत्य जो जाचोगी सुनह मां के डोगय भागी हरि तय अनुरागी उन सी तोजत दो भाई चले दिलोक बन बहुताई संकुलता पिटप घन कान बहुग मृग जातग गज पंचानवत पंथ कवंध्र I'll take my time, take my time. कहीं सब कही साप क बाह दी सा सो पापा अनु गंधर्व क्रोही तो तो मोहन सुहाई ब्रह्म कुल त्रोही तो मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भू सुर से समेत विरंज शिव बस ताकी सब देव। था ने था ने की सब बस सब देवी राम जन हनुमानी हम गन अब याद करें कल विचार कर रहे थे कि भगवान की जी की खोज करते हुए जब आगे बढ़े तो जटायु पड़ा हुआ मिला भगवान ने उसको सदगत प्रदान की मुक्त कर दिया उसने भी भगवान की भसी मांगी और अपना शरीर छोड़ करके जटायु गद्ध का शरीर छोड़कर वो विष्णु रूप धारण उसने कर लिया और भगवान के धाम साकेत धाम चला गया और वहीं वैकुंठ धाम में शाह धाम में जाकर के वहाँ उसने बात किया अब उस इस कथा का अब कथा का एक वो होना चाहिए उपदेश से क्या मिलता है तो वो बताते रहते है हैं शंकर जी बतावे चाहे काल भूसुंड जी बतावे चाहे तुलसीदास तो जी बताए हर कथा प्रसंग के बाद में उसका फल बताया जाता है क्या शिक्षा मिली आपको तो कहते हैं कि देखो कोमल दीन दयाला भगवान कैसे कोमल चित्त है मन कैसे दीनों को प्रदया करने वाले हैं कैसे भगवान जो हैं उदार हैं कृपाल हैं उनके स्वभाव को पहचानो और कारण बिन रघुनाथ कृपाला बिन कारण के मन बिना किसी स्वार्थ के ऐसा नहीं कि भगवान कृपा करते हैं तो कोई उनका स्वार्थ है इसलिए करते हैं उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं उसका तो कोई कारण नहीं केवल दिनों की भीनता को देख करके उन्हीं के ऊपर जो है भगवान को कृपा आती है तो उनकी उनको मार्गदर्शन करते हैं सहायता करते हैं ये तो स्वभाव हुआ भगवान का और उसका उदाहरण देखो कहते गीध है अधम खज आमिषोगी गिर ये जो जतायु था ये तो बिद्ध जाति का था और अधम और जितने पक्षियों में भी कई तो प्रकार के पक्षी हैं, जैसे मनुष्यों में भी विभाजन उत्तम मध्यम का कर दिया गया इसी प्रकार से पक्षियों में भी है पशुओं में भी है पक्षियों में ये है पक्षी जो है वृद्ध है कौवा है चीन है इस प्रकार के ये पक्षी हैं, ये अधम पक्षियों में से हैं। ये उन्हीं में से गर्दी भी है मांस खाने वाला अधमता उसकी क्या बताई कही की आमिष भोगी ये मांस खाने वाला था इसलिए अब माने ये बता करके ये दिखाते हैं कि आमिष भोजन जो है वो व्यक्ति को अधम बना देता है आमिष के माने मांस मांस खाने वाले व्यक्ति जो वो हो उनकी वो निम्न कोटि के हो जाते हैं अधम कोटि में आ गए हो माने ये व्यक्ति का राजसी कामसी भोजन है ये सात्विक भोजन नहीं है मांस खाना इसलिए जैसा भोजन वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है तो व्यक्ति में दोष दुर्गुण आ जाते हैं मास लक्षियों में व्यक्तियों में क्रूरता आ जाती है और दूसरे लोगों को हान पहुँचाने में उन्हें रंग से मात्र भी कष्ट नहीं होता है ये आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा मांग खाने माने दूसरे पशुओं का उनका मांस खा गए मारा तो उनको लगा खा गए कुछ खास बात नहीं है वो तो अपना खाना है कोई पढ़ना है दूसरे दूसरे का जान जा रही है उसकी तक उनका ध्यान नहीं होता है <coughs> तो ऐसे जो है ये है ऐसे व्यक्तियों को फिर जब एक दूसरे से मनुष्यों में भी आपस में व्यवहार करते हैं तो उनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं रह जाती कृपा भाव दया भाव उनके साथ नहीं रह जाता स्वभाव को यह क्रूर बनाता है इसलिए कहते हैं कि मास भक्षण जो है वो हो अधर्म बोल हैं ये अधर्म है धर्म में नहीं आता अधार्मिक कार्य तो कहते हैं कि गीर्य अधम खग आमिष भोगी और गति दिन ही जो जाचक जो भी योगी लोग जिस गति की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको वैकुंभ धाम प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त हो भगवान की भक्ति प्राप्त हो वो सब कुछ भगवान ने उस गिद्ध को भी दे दिया जटाई को भी दे दिया अब भगवान ने ऐसा क्यों दे दिया इसका कारण तो पहले बताया है जब कथा प्रसन्न रही थी वहीं तो भगवान ने कह दिया कि तो देखो भगवान ने तो उससे तो ये कह दिया कि उसमें हमारी कोई कृपा की बात नहीं है ये तुम जो गति प्राप्त कर रहे हो ये तुम अपने कर्मानुसार प्राप्त कर रहे हो क्यों तुमने तो तुम क्या महान कार्य किए की कि पर बस जिनके मन माही तुमका जग दुर्लभ तुमने दूसरे के लिए अपने जान दे दी तुमने अपना ये दशा करा दी तुमने कोई उसमें तुम्हारा अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं था सीताजी की रक्षा के लिए तुमने इस प्रकार प्राण दिए तुमको मुक्ति प्राप्त हुई इसके कारण तुमको सदगति प्राप्त हो रही वहां भगवान ने कारण बता दिया लेकिन यह कहते हैं कि ये है ये बहुत बड़ा कारण ऐसा करके लगता है तो नहीं है कहते हैं गतिविधि जो जाचत जो भी अब भगवान ने उसके सारे जीवन की करनी को नहीं देखा कि मांस भक्षण करते आ रहा है लेकिन उसमें एक जो गुण भी आ गया परहित बस देने के मन माही और उसके लिए जीवन देने को तैयार हो गया तो उसके कारण से सारे पाप उसके मिट गए अब दो चीजें हैं, एक तो उसने अपना जीवन दूसरे की रक्षा के लिए दे दिया और दूसरी ओर जीवन भर उसने मांस भर तो जो मानस बक्ष होगा और दूसरे की जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राण देगा नहीं लेकिन इसने इसी प्रकार से किया और इसका जो मांस मानसरक्षण जो है वो भी अन्य लोगों की तरह से नहीं है कि जीवित प्राणियों को मारकर के गिद्ध खाता हो ये तो खा जाते सील तो ये ऐसे कुछ हैं पक्षी बाज पक्षी है वो तो दूसरे पक्षियों को मारकर के खा जाता है जीवित को भी लेकिन गिद्ध जीवित प्राणी को खाते ही नहीं है जब तक जिसमें जीवन होगा उसे वो नहीं खाएगा पक्षियों को भी नहीं खाएगा किसी और भी प्राणी को छोटे मोटे प्राणी को भी जीवित प्राणी को नहीं खाएगा जो मर जाते हैं वह चाहे अपनी मौत से मरते हों चाहे किसी प्रकार से मरते हों तो उनके शरीर को का जो सड़ा सड़ रहा है जो मांस उसी को खाते हैं ये और खा करके एक प्रकार से समाज का उपकार करते हैं प्रदूषण दूर करते हैं और उनका जीवन चलता है इसलिए जो है है इसमें ऐसी क्रूरता नहीं है जैसे कि बाजाज पक्षियों में हो दूसरे पक्षियों में हो तो ये कहते हैं कि ये है। लेकिन फिर भी भक्षण इसका जो भोजन जो है फिर है वो निम्न कोटि का है भगवान ने इसकी उदारता को देखा कि कैसे सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए तो फिर शंकर जी समझाते हैं देखो पार्वती जी कुछ सब कथाएं सुनाएंगे पर उसके बाद में उसके उपदेश कहते हैं कि सुन हूं माते लोगी कहरित जो ही विषय अनुरागी कि हे पार्वती सुनो कि देखो वे लोग तो दरअसल में बड़े अभागे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते ध्यान नहीं करते और विषयों में पड़े रहते हैं हर समय सारे जीवन विषय भोगों में लिखते हैं जब देखो तब तो शारीरिक सुख जब देखो तो इंद्रियों का सुख बस इन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं भगवान का चिंतन नहीं करते ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जब विषयों का चिंतन करते रहेंगे तो आप उसमें कोई ये बात समझना कोई कठिन नहीं है कि व्यक्ति की वासनाएं विषयी बन जाएंगी और जब विषयी वासनाएं दिश्यी बन जाएंगी तो उन वासनाओं को पूर्ति करने के लिए बार बार फिर उसी प्रकार के मनुष्य का शरीर अथवा दूसरे प्राणियों का शरीर उसे धारण करना पड़ेगा जहां पर कि उसकी वासनाएं तर्क होंगी इसलिए ऐसे व्यक्ति को छुटकारा नहीं होगा दूषित वासनाएं बनती रहेंगी मुक्ति चाहता है कोई व्यक्ति तो विषयों की वासना को त्यागना पड़ेगा इसलिए उनकी कामना भी त्यागनी पड़ेगी उनका भव भी त्यागना पड़ेगा अपनी बुद्धि से ये निकाल देना पड़ेगा कि विषय जो है सुखदाई है जब मन में बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाए कि विषय सुखदाई नहीं है दुखदाई है उनके स्थान में सुख तो एकमात्र परमात्मा ये अगर बार बार ये लगता रहे तो लिखो ग्रंथों में और चाहे इतना तुम बोलो लेकिन हम तो देखते हैं कि उसे सुख देते हैं तो कुछ न कुछ सुख देते हैं कुछ न कुछ सुख देते हैं ऐसा अगर हाथ हथपन में बना रहा इसके माना ये मोहजाल अभी छूटा नहीं अभी अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं बस यही संस्पर्श जाप होगा दुख यु नगवान की गीता का ये वचन बार बार याद रखना चाहिए जो भी इंद्रिय भोग ये सब दुख की योनी है सब दुख देने वाले आपको तत्काल लग रहा है सुख दे रहे हैं लेकिन अब उनकी वासनाएं बन रही हैं विषयी वासनाएं है। उनको नहीं दिखाई देता उनका क्या परिणाम होगा हुँ? वो वासनाएं आपको फिर उन्हीं भोगों में लिप्त करेंगी और संसार चक्र में आपको डाले देंगे मुक्त नहीं छोड़ने नहीं देंगे आपको आप हट करते रहो कि हाँ बड़ी सुविधाएं हैं बड़ी सुविधाएं है तो सुख तो लगती है ऐसे करते रहो तो ये आपको आगे परिणाम उनका नहीं दिख रहा है उन वासनाओ उनके कारण से उन विषयों के भोग के कारण जो संस्कार बन रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है इसलिए कहते हैं कि आप देखो विषयों के संबंध में जैसे गीता में जगह जगह भगवान ने कहा है, विषयों के लिए उसे बचने के लिए ऐसे रामचरित मानस में देखो शंकर जी ने समझा लिया पार्वती को सुनो माते लोग ये दुर्भाग्य की बात है ये कोई बहुत समझदारी की ज्ञानमान की बात नहीं विषय है चलो सुखदाई है कुछ न कुछ तो सुखदायी है ये कुछ तो कुछ है ज्ञानवान गुप्त की बात नहीं दुर्भाग्य की बात है हरिष्ज अनुरागी भगवान को छोड़ करके विषयों में लिखते हैं उन्हीं को सुखदाई समझ रहे हैं हरिष्ठ के माने यहाँ पर ये है कि आनंद का स्रोत तो एकमात्र स्थान भगवान ही है सच सेतन आनंद परमात्मा के लक्षण है उस परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसको तो भुला बैठे और जहाँ विषयों में सुख की संभावना हो भी नहीं सकती अगर विचार करें तर्क का भी प्रयोग करें तो भी विषयों में सुख सिद्ध नहीं होता तो कभी अनुभव लगता है अनुभव जो है यह है अनुभवाभासलाता ये जैसे चिदाभास है जैसे, चिदा हो। जैसे ये सुखाभास है ये सुख का आभास लगता है सुख है नहीं है ये इसका जो यह ये है शंकर जी ने कथा सुना करके बात कही इस कथा में भक्ति की शिक्षा तो रही है और जो लोग अपने आप को बहुत ही निम्न कोटि का निम्न जाति का अपने आप को अधम समझते हों उनके लिए भी ये कथा प्रेरक कथा है उन लोगों को उत्साही करने उत्साहित करने वाली है अब जो कुछ हुआ तो हुआ जो पाप कर्म किए जो अब हम जीवन जिया सुखिया अब भगवान के शरण में आकर के यदि उनके शान में जाए उनका स्मरण करें तो पापों का छुटकारा हो जाता है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है जहां से व्यक्ति को समझ में आ जाए कि अब हम जी हम गलत रास्ते पर जा रहे थे सही रास्ता ये है उस रास्ते पर व्यक्ति जब से आ जाए तभी से ठीक है गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्षिप्रम भवती धर्मात्मा ऐसा व्यक्ति जो है वो हो शीघ्र ही जो वो पापों से मुक्त हो करके धर्म में हो जाता है इसलिए उसको जो है वो पापी नहीं समझना चाहिए जिसने पाप छोड़ दिए परमात्मा जी शुरू में आ गया तो उसको पापी कहना कह, कहना निरर्थक है पूर्व मान अपने इस जन्म के पूर्वकालीन पापों को देख करके कोई गलती कह रहे ये तो बड़ा पाप है ये तो बड़ा डाकू रहा है यह तो बड़ा तो बदमाश रहा है वैसा ही अब भी है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको सोचना चाहिए कि ये अब, अब साधु हो गया है अभी भला आदमी है तो उसको जब साधुता उसमें आ गई तो साधुता के अनुसार ही उससे व्यवहार करना चाहिए उसकी दुष्टता को भुला देना चाहिए ये इसलिए कहते हैं कि देखो जो अधम प्राणी हैं उनको भी उत्साहित करते हुए भगवान कहते हैं अब अनेक कथाएं इस प्रकार की आती जैसे यहां पर इनकी कथा है जटायु की इसलिए आप देखेंगे कि विनय पत्रिका में जब तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बार बार इनका नाम लेते हैं शबरी का नाम लेते हैं जटायु का नाम लेते हैं निषाद का नाम लेते हैं तो देखो ऐसे ऐसे लोगों को भगवान ने कैसे उनको मुक्त कर दिया कैसे कैसे उनके जो है अधमता से उनको छुटकारा कर दिया इसलिए भगवान पर परमात्मा पर विश्वास रखकर के उन पर श्रद्वा रखकर के उन पर आश्रित रखकर के निरंतर उनका चिंतन प्रेमपूर्वक करना चाहिए फिर डर नहीं चाहिए कि हमने पहले बहुत बात किए हैं भगवान का कैसे हम नाम लें कैसे हम साधना करें इसमें सब में नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए ये सब कथाएं हैं इसके अतिरिक्त देखते हैं कि विभिन्न रसों की कथाएं हैं इनमें से करुण रस की कथा है ये ग्रद्ध राज्य के जो है इस प्रकार से शरीर का त्याग और सीता जी के साथ उसका युद्ध करना और फिर उसका जो है इस प्रकार पंख कट जाना मरने लगना और फिर भगवान का आकर के उसके ऊपर इतनी कृपा करना और भगवान का आकर के स्वयं उसके ऊपर आशु बहाना और फिर अपने हाथों से उसकी क्रियाकर्म करना ये सब करुण रस की कथा है ये और जहाँ तक हमको याद है सबसे पहले करुण रस हमने यही पहचाना बहुत छोटे में जो छठवें कक्षा में पढ़ते थे तब जब रामायण सुनी हमने पढ़ी इसको तो ये प्रसंग जब आया तो करुणा रस उत्पन्न हो गया भीतर से करुणा लगने लगी तब पहचाना कि हाँ करुण रस क्या होता बाद में फिर बड़े हुए तक बताया गया रस ऐसे होते हैं ये होता है वो होता है वो होता है तो बताया गया करुण रस भी होता है और करुण रस भी सुखदायी होता है बहुभूत नाम का एक कवि हो गया संस्कृत का तो उसने तो उसकी उद्घोषणा ये है कि करुण ये रसा अरे रस तो नौ नौ है लेकिन करोड़ रस के समान कोई रस नहीं न श्रृंगार न वीर न कोई करुण रस जैसा रस है वो सबसे श्रेष्ठ है और उसके अनेक कारण पर उसने दिए अनेक प्रकार से किया सबसे ज्यादा उत्तम जो रस है वो जो करुण रस है उसका प्रसंग करुण रस का यह है अब इसके बाद यहां ये कथा हुई जताई थी अब आगे की कथा देखो क्या होती है तो कहते पुनः खोज तो भाई अब इसके आगे भगवान चले भगवान श्री राम जी सीता, भगवान सी भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खुशते हुए चले चले विलोकत बन बहुत आई तमाम बन खुशते हुए चले अब देखो एक बात विरोध लगेगा यदि जसाई ने साफा बता दिया कि रावण आया था सीता जी को ले जा रहा था उसी ने मेरे पंख काट दिए और ये भी बता दिया की रामण रत्न बैठा करके दक्षिण दिशा में ले गया तो यदि भगवान भी दक्षिण दशाई में चले पर उत्तर पूरा पश्चिम कोई और दशाओं में नहीं गए दे। चले दक्षिणी दिशा की तरफ लेकिन वो वन में खोजते हुए चले कि उनको लगा कि कहीं हो सकता है कि कहीं बन में ही दक्षिण दिशा सामने कहीं अभी छिपा हो उनका तक न गया हो तो रास्ते में खोजते हुए चलो या कहीं रास्ते में वन में छोड़ गया हो तो इस प्रकार से देखना तो वहां भी चाहिए बन नहीं अब एकदम से ये थोड़े से क्योंकि दक्षिण दिशा में ले गया तो निश्चय कर लो बसलेरिया लंका में पहुंचे यही ये, ये मान लेना जो है वो उचित नहीं है इसलिए मार्ग में खुजते हुए आगे चले जाते हैं संकुल संकुलता बिटप घन का नो है बन अब यहाँ का बन बहुत घना है उसका वर्णन कर लिया अब आगे जब बढ़ते हैं पंपा सरोवर की ओर और किशनदार्वत की, की तरफ उधर की तरफ तब में बहुत घना बन मिलता है तो उसको कहते हैं संकुल लता बिटप खूब खूब वृक्ष घन खूब घना वहां पर वो था बन उस बन से होते हुए भगवान आगे बढ़े बहु खज मृग गज पंचानन और ऐसा वो बन था तो खूब घना बन तो खूब पक्षी भी और खूब पशु भी और हाथी भी और उसमें शेर भी ये सब उसमें वन में थे ऐसे बन में होते हुए भगवान आगे बढ़े पंचानंद के माने सिंगल ये सब वर्ष आगे उस रास्ते से आज भगवान बढ़े आवत तो पंथ का नि पाता उस बन में भी एक मिशाकर रहता था उसका नाम था कबंध तो कबंध आ गया सामने अब कबंध कैसा खाइए ये, ये इसका ऊपर से सिर को मान लो शरीर मनुष्य जैसा शरीर है तो उसका सिर नहीं है और नीचे से पैर भी नहीं है दोनों पैर भी नहीं है और सिर भी नहीं है बस पेट है छाती है और दो हाथ हैं और छाती में एक आंख है और पेट में एक मुंह है ऐसा निशाचर्ज था वो वो वो में रहता था अब वन में रहता था तो अब वो चल तो फिर सकता नहीं था उसकी बाहें बड़ी लंबी थी बहुत लंबी तो अपने आहार को खाने के लिए वो जहाँ पड़ा रहता था तहीं पड़ा रहता था वहीं से अपनी बाहें बढ़ाई लंबी बाहें की तो मील भर दो चली गई और वहां जो रास्ते में पकड़ाया तो वहां से पकड़ करके लेकर के घसीट ले कर लेकर के मुंह में पेट वाले मुंह में अपने उसने वैसे ही ढक लिया तो ऐसे पशुओं को पक्षियों को या मुनि लोग मनुष्य लोग उसकी परिधि में हाथ के परिधि में आ भर जाए जहाँ तक उसका हाथ जाता था वहां उसने पकड़ा पकड़ करके अपने मुंह में ढाल लिया ऐसा नहीं सा तो उसको क्या किया उसने कि आप तो कबंध में पाता तो जैसे भगवान राम लक्ष्मण जी उसके बन में पहुंचे तो उसने देखा कि दो बंध चले आ रहे। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया इनको पकड़ने के लिए आप हाँ? वैसे तो और कोई होता तो इनको पकड़ करके खा जाता हूँ लेकिन भगवान राम ने धनुष बाण चढ़ाए और देखा की हाथ एक बड़ता चला रहा बड़ता चढ़ा तो भगवान ने धनुष बाढ़ बाढ़ चढ़ा करके बाण मारा साइना हाथ कट गया बाया हाथ कट गया दोनों हाथ कट के गिर गए अब उसका केवल मध्य का भाग वो रह गया उसका शरीर जो वो हो उतना ही लोटा जो है वो बीच का रह गया तो आव का तो कबंध निपाता और तेई सब कही साफ कर बाता और भगवान उसके पास पहुँच गए अब वो क्या कर सकता था उसके पास पहुँच गए भगवान और उसने फिर जो अपनी सब कथा उसने बताई क्योंकि उसको पहले ही मालूम था कि भगवान राम बन में आएंगे ये सब कैसे मालूम उसे था वो सब उसने स्वयं बताया तो ये सब कहीं सांप के कह पा था अपने सांप के कारण उसकी साफ हो गई थी ये पहले एक यक्ष था या समझो कि वो जो यक्ष था यक्ष था ये तो उसने जो है ये इस अप, अपने सुंदर रूप बात सुंदर स्वरूप था ये और इसका स्वभाव क्या था अपने सुंदर स्वरूप का ऐसे बड़ा गर्व था कि दुखम कितने सुंदर चंद्रमा जैसा उसका मुख इंद्र जैसा उसका सुंदर स्वरूप सब वो बहुत सुंदर आदर है अब वो वन में रहने वाले ऋषि मुनि ये सब बन में रहते रहते इनके शरीर काले पड़ गए दुबले शरीर हो गए उनकी कहीं हड्डियां निकली है कहीं जटाए है तो सभी कुरूप सब ये ऋषि मुनि उनके पास ही बन में जा करके उनको अपना जो है वो सुंदर रूप होते हुए भी उनको अपना दिखाता था भयंकर रूप बना बना करके उनको और लोगों को डरवाता था उन सबको ऋषियों मुनियों को परेशान करता था डराता था तो और ऋषि मुनि तो सब दयालु कृपात होते थे कहते देखो इसको दुष्ट स्वभाव इसको ऐसा करता है तो वो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे एक प्रकार से क्षमा जैसे कर देते थे लेकिन आज क्या जानते हो दुर्वासा भी क्षमा कर सकते है वो भी तो ऋषि थे तो दरवाजा से जब नंबर आया तो उन्होंने क्या किया दरवाजा मोहती नी सापा तो दरवाजा ने तो साप ही दे दिया उन्होंने साफ दे दिया और क्या कि जैसा तुम अपना विकृत मुंह बना करके लोगों को डरवाते हो तुम अब तुम्हारा वो सुंदर रूप गया अब तुम ऐसे ही रहोगे तो उसका वही विकृत रूप उसका भयंकर दिशाचरी रूप उसका वो सबसे उसी प्रकार का हो गया फिर वो कहने लगा फिर मैंने बहुत तपस्या की दिशाचर होने के बाद में फिर मैंने तपस्या की तपस्या की तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ अमर हो जाने के आप तुमको कोई मार नहीं सकता और बस यही हुआ कि जब भगवान आएंगे तुमको इस मन में तुम रहोगे और जब भगवान आएंगे भगवान राम का अवतार होगा वह जब तुमको मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी तब तक, तक तुम मर नहीं सकते तो उसने समझ लिया कि भगवान आएंगे तब आएंगे अब तो हमें कोई मार नहीं सकता तो वो देवताओं के ऊपर भी उसने आक्रमण कर दिया स्वर्ग लोक में भी इंद्र से भी लड़ा जब इंद्र से उसके युद्ध तो इंद्र उसको मार तो नहीं पाए लेकिन इंद्र ने अपना वज्र उसके ऊपर फेंक दिया मार दिया तो वज्र का प्रभाव ये पा कर सिर्फ टूट गया और घुस गया धस गया उसके उसके धड़ के भीतर तो धड़ रह गया सिर धस गया छाती आती में पेट के भीतर घुस गया और उसके पैर जो थे वो दोनों पैर वो भी उसके भीतर घुस गए तो इंद्र ने बज्र मार करके इस प्रकार कर दिया कि जब इसको सिर नहीं रहेगा क्या कैसे लोगों को खाएगा कैसे कष्ट देगा और पैर नहीं रहेंगे कैसे दौड़ेगा तो उन्होंने सोचा चलो इतना तो हम करी दे और उसके बाद नहीं मरेगा तो मर्जात को पहुंच जाएगा पड़ा रहेगा तो उसने कहा कि हमने फिर इंद्र से बहुत प्रार्थना की कहा कि भाई हमारा जीवन कैसे चलेगा कि हम तुमने हमको इस प्रकार कर दिया बिना सर के अब हम खाएंगे कैसे देखेंगे कैसे अब हम चले फिरेंगे नहीं तो हमको आहार कैसे मिलेगा और जीवन तो हमारा चलना ही है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था तो भगवान करिए हमने गलती किया आपसे युद्ध करके तब इंद्र ने कहा कि अब तुम्हारे छाती में तो आंख बन जाएगी तुम अपनी छाती से हाथ हो जाएगी उससे देखना और पेट में तुम्हारे मुंह हो जाएगा सीधे सीधे तुम अपने से जरूरत नहीं पड़ेगी पेट में खाओ वहीं मुंह होगा पासा ही पेट में घर से पेट में पहुंच जाएगा तुम्हारे और कहा जब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो खाने को कहा से मिलेगा कहीं कि नहीं हम तुम्हारी बाहें लंबी किए लेते हैं लंबी लंबी बाहें रहेंगी जहां तक तुम तुम्हारा हाथ में मिले हाथ बढ़ाते चले जाना बस वहां से तुम भोजन जानवर पशु पक्षी वगैरह सब उनको ले लेना हो खाया ना उनको इस प्रकार से इंद्र ने फिर इनको जो है ये रूप इस प्रकार का बना दिया था तो ये सब कथा जो है उन्होंने इन्होंने कबंध ने ये सब कथा भगवान ने बताई कि दुर्वासा मोह दीनी सापा और प्रभु पद पेट मिटासो पापा दुर्भाषा ने जब साफ दिया था उसी समय दुर्भाषा ने इन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान हमारा क्या होगा कैसे करके इस साफ का उद्धार होगा हमने बहुत गलती की भगवान हमें नहीं मालूम था कि ये ऋषि मुनि लोग भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि सात दे देते हैं तो इस प्रकाश तो हो जाता है हम तो सुनते थे कि साफ और अनुग्रह ये सब झूठ मूठ की बातें हैं ऐसी उड़ाई हुई बातें हैं साफ आपको तो मानते मानते नहीं है लेकिन अब आपने तो साथ दे दिया और वैसे ही हो गया हमारा सही अब हमारा उद्धार कैसे होगा तब दर्वा सही ने कह दिया था कि तुम्हारा जग जो है वो भगवान राम जब उस वन में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम्हारा निशाचरी रूप समाप्त समाप्त होगा और फिर तुम्हें अपना गंधर्व रूप प्राप्त हो जाएगा अपना ये यक्ष में से गंधर्व है यक्ष गंधर्व ये विभिन्न कोटि के इस प्रकार के प्राणी हैं गंधर्व लोग गंधर्वों का रूप बहुत ज्यादा सुंदर होता है यक्ष के उतने सुंदर नहीं होते हैं लेकिन यक्ष होते हैं धन में बहुत अधिक और गंधर्व लोग रूप में और संगीत कला नृत्य कला आदि में प्रवीण होते हैं तो उसी के आधार पर कभी कभी जो हेगी अपने लोक में भी जो लोग जो लोग संगीतकार हैं, नृत्यकार हैं, उनको गंधर्व कोटि में माना जाता है यहाँ पर भी और इसे गंधर्व विद्या कहते हैं ना नृत्य गान, गान को गंधर्व विद्या भी बोलने लगे और फिर बहुत से विद्यालय खुले तो उनका विद्यालयों का नाम गंधर्व विद्यालय रख लिया अब वहां जो पकड़ के निकलेंगे उन सबको गंधर्व की पढ़ी दे दी गई गंधर्व की उपाधि मिल गई तो ऐसे करके जो ये इससे इन सब बातों से पता चलता है कि मनुष्यों में भी जो संगीत नृत्य आदि में प्रवीण हैं वो गंधर्व कोट में आते हैं मनुष्यों से थोड़े उत्कृष्ट हैं ये उच्च कोट के हैं क्योंकि उनको कलाएं ये प्राप्त हैं इसलिए गंधर्व कहलाते हैं और यक्ष जो है ये है ये धन में बहुत अधिक है जो व्यक्ति धनी है वो यक्ष कहलाते हैं स्वामी जी ने भी उसमें जब गीता में भी सत्रवे अध्याय में यक्ष शब्द आता है ये श्रद्धा तीन प्रकार की होती है तो एक श्रद्धा ऐसी होती है जब यक्षों के प्रति प्रीत होती है, उनकी सेवा लोग बात करते हैं तो वहाँ यक्ष का स्वामी जी ने भी यही याद लिया है की समाज के व्यक्ति अति धनी व्यक्ति जो है वो वो यक्ष कोटी में आते हैं अब साधारण मनुष्यों से तो शक्ति उनके पास है उसके कारण तो तमाम विषय भोग सामग्री भी जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हैं ये ये उनको स्वीकार उनको सब प्राप्त है इसलिए वो यच